गण वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं से हम अपने आप को जीवन के उद्देश्यों को साधना के क्षणों को खोज रहे और हमने इस संग में अपने आप को बहुत कुछ माजा धोया है एक सांप्रदायिक सोच है जो गुलामी के अंतरालों में विदेशियों के अंधानुकरण से उत्पन्न हुई है जहां केवल निमित जगत के पूजा पाठ हवन आदि ही सब कुछ है जो कि सनातन धर्म की मान्यता कदापि नहीं है हम जब वेद में आए हमने इसे सूक्ष्मता से जाना तो हमको धर्म का स्पष्ट रूप दिखाई पड़ा धर्मोपत्यक्ष धर्म उत्पत्ति के रहस्यों को क्षणों को लेकर चलता है और जो प्रकृति के नियमन हैं नित्य हैं कहीं नहीं बदलते उन्हीं को सिद्धांत मान के चलता है जबकि सांप्रदायिक सोच ऐसा कुछ भी नहीं करती इसलिए सांप्रदायिक सोच वक्त के साथ करवट बदल लेती है वेद की राह क्योंकि वो सचराचर के नियमन हैं मानव निर्मित नहीं है तो बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता और इसमें हमने जाना कि वाह्य जगत में हम जो कुछ कर रहे हैं वे अभ्यास हैं हम ऐसा करने का स्वभाव बना रहे हैं वो चाहे पूजा पाठ है हवन यज्ञ है सब कुछ है ये सब अभ्यास कर रहे हैं कि हम अब स्वभावता उठते बैठते सोते जागते ऐसा करें और जब स्व जगत में अंतर जगत में आए तो हम सहज ही अब जो वहां निमित भाव में कर रहे थे अब स्व जगत में आत्मभाव में करें और अनंत की राह पाए बड़ा सीधा गणित है दो धन दो चार लेकिन हमें प्राइमरी क्लास का गणित भी अध्यात्म में आज तक समझ में नहीं आया और हम बाहर बाहर भटकते फिरे हर क्षण भोजन से रक्त में बदल रहा था भीतर मेरे बैंकों में एफ नहीं हो रहा था बाहर से नहीं आ रहा था मां बाप भी बच्चे को धड़कन ना दे पा रहे थे सब भीतर से आ तो उसका मूल जगत जहां वो क्षण क्षण उत्पन्न हो रहा है वही उसका आत्म जगत स्व जगत है और वही जगत निमित्त जगत है लेकिन हमें ये बात न संप्रदाय पढ़ा पाए और ना ही हम समझ पाए गुरुकुल समाप्त हो गए वेद की शिक्षा रही नहीं हमने सनातन धर्म को जाना ही नहीं एक सिरे से और अपनी सारी अच्छाइयाँ खो करके हम उनकी बी टीम बन गए जिनके हम गुलाम थे कभी और तर्कों से कुतर्कों से वितर्कों से सुतर्कों से अपनी अपनी बात सिद्ध करने में लग गए भटकते चले गए जबकि व्यवहार जगत में भी मेरा एक स्वजगत है निज जगत है मेरा परिवार है और दूसरा जहां मैं नौकरी करता हूँ वो निमित जगत है वो ड्यूटी जगत है निमित जगत है हम सब जानते हैं, लेकिन बाहर तर्कशास्त्री ऐसा भ्रमाते हैं कि सारे समझदार वही गलतियां दोहराते नजर आते हैं प्रैक्टिकल यू आर लिविंग एंड येट यू डू नॉट अंडरस्टैंड इससे ज्यादा दयनीय अवस्था और क्या हो सकती है आपकी कि मनुष्य यूनि में भी आए और सहज बुद्धि भी ना पाए बड़ी विचित्र बात है स्व मेरा घर है उसका सब कुछ लेना देना मुझसे है अगर इसमें आग लग जाए कोई दुर्घटना हो जाए तो मुझे बहुत बड़ा अटैक आ जाएगा हार्ट अटैक आ जाएगा जबकि जहां नौकरी धंधा करता हूं नौकरी करता हूं वो ड्यूटी जगत है निमित्त जगत है और वहां के अधिकार भी सीमित है नौकरी तक ही मैं उनका दुरुपयोग करू तो मैं करप्ट और बेईमान हूं वो मेरा जगत नहीं है वो तो ड्यूटी जगत है वहां मैं मात्र निमित अब उस बैंक में दफ्तर में आग लग जाए तो मुझे हार्ट अटैक नहीं होता घर जले तो होता है लेकिन जब सोच अंधी हो जाती है तो इस स्व को हम अति महत्वहीन मानते हैं सड़ा और घटिया हुआ जानते हैं तभी तो भौतिकताओं का महत्व ऊपर उठता पैसा आ चाहिए पैसा आए आदमी अपने में इतना घटिया इतना गिरा हुआ हो जाए कि सारी शोभा पैसा पाए पैसे ने संबंध खाए पैसे ने संबंधों का विश्वास खाया पैसे ने आपस की मिठास खाई और आज एक सगा दूसरे सगे पर भी क्या विश्वास कर पाता है पैसे को लेके कितने और घटिया और निम्न हम होना चाहेंगे अपने सारे तर्कों के साथ सारी विधवाता के साथ कुछ ऐसे सवाल कुरेदे हैं वेद ने जब हम वेद पढ़ते रहे और यह बात अलग है कि हमारी हट धर्मिता नहीं गई हम फिर वहीं के वहीं रहे हमें सोचना भी नहीं चाह काश हम सहज होकर अपने को कुरेद पाए होते पढ़ पाए होते अपने को समझ पाए पांच तत्वों से क्षिति जल पावक गगन समीर पांच तत्वों से परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया हमें एक मनोरम कृति के रूप में और काम क्रोध मद लोभ मोह हिंसक शेरों की तरह जागे हम में और हम पिशाच हो गए सब कुछ खो गया हमने उन पांच तत्वों का सम्मान नहीं किया हम पांच वासनाओं के होके रह गए और जब तक ये हिंसक वृत्तियां हां ये हिंसक मनोवृत्तियां है काम क्रोध मध लोभ, मोह ये पैशाचिक मनोवृत्तियां हैं इसमें तो हम जी लेते हैं इसमें तो हम जीना चाहते हैं और उस प्रभु ने बनाया हमें पांच तत्वों से क्षिति जल पावक गगन समीर इन पांचों का हम भान करना ही नहीं चाहते हम मानते ही नहीं है कि इन्होंने हमें बनाया है इनसे बने हम तो काम से बने हैं क्रोध से बने हैं लोभ से बने हैं मद से बने हैं, मोह से बने हैं, मोहाशक्ति के लिए बने हैं। ये नया समीकरण हम ले आए आए वेद की ऋषा में वही बात कह रहा है ऋषि हमको तीसरे सूख का आरंभ कर रहे हैं दो हम पढ़ चुके हैं इस ऋषि में हम ऋषि ऋषि पढ़ते जाएंगे क्या कुछ अपने में उतार भी पाएंगे क्या इसे इस मोहक राह पर मस्त होकर झूमते हुए मर भी पाएंगे कि न चिंता है न ईर्षा है न द्वेष है न लोभ मोह मद मसर है हे गोविंद अब तो तू ही है बस तू ही है उमर तू देता रहा हर सांस तूने दी उम्र तूने दी और मैंने सारी उम्र जितनी भी जी इन विषयों को दी और कहा कि स्वामी जी मैं बहुत समझदार आदमी हूं मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं अरे महाज्ञानी काम क्रोध मद लोभ मोह को जो जिंदगी के तू तीस चालीस पचास साठ बरस दे आया एक दिन लादे एक दिन ला दे अपनी विद्वता से नहीं तो लज्जित क्यों नहीं होता तू कि भीषण अपराध हम अपने साथ कर आए और वही यहां वेद की रिशा में कह रहा है कि त्रिस चिन्हों अद्यावतम न वेदशा विभुर रातिश्नार् यम्यस्य भनीषि कहा त्रि त्रितिमाने तीन धारण सृजन और संहार ब्रह्मा विष्णु और महेश ओम के तीन अक्षर हैं आ उ, मा। तो कहा त्रिश चिन्ह माने होता है सही कर लेना चिन्ह माने होता है प्रकट करना रूप देना जगाना चिन्हित करना किसी चीज को स्पष्ट करना है ना इस चिन्ह शब्द से छोटी ची और न हलनत है चिन्ह शब्द है है ना एक एक रूप घड़ना चिन्हित करना अंकित करना तो कहा यज्ञ की इन तीन धाराओं के द्वारा मेरा एक एक रूप घड़ने वाले नो माने हमारा हम सबका हम सबको उत्पन्न करने वाले कौन है वो मम्मी कि पापा ये यज्ञ है जो तो एक एक करके हमें घड़ता है और बनाता है अगर तुमको बनाना आता तो बहुतों को बहुत लोग अपना चेहरा ही बदल डालते कि फैलाने का अच्छा लगता लाभ ये डिजाइन बनाए नहीं कर सकते कहा त्रिश कि ज्योतियों की कलम से सितारों से घड़ता जो उतारता रूप ज्योतियों में से और एक नवजात शिशु का रूप देता भावदम और प्रकट होते हम सब नो माने हम सब और आज उसी को बुलाए बेटे बर्तनों की याद है हलवाई भूला हुआ है क्या बात है और जो देव बना रहा अंकित कर रहा त्रिही चिन्ह जो निरंतर मुझे रूप देता है एक एक कोच घटता रहा मुझे भावतम न वेद सा प्रकट करता रहा भाव माने होना प्रकट होना जन्म ना न वेद सा एक नई नित्य नूतन सृष्टि में उतारता रहा वो मुझे और मैंने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी उसी से रिश्ता नहीं कोई उसे जानता भी नहीं इतना बड़ा ज्ञानी मैं जानने के लिए रहस्य लीलाएं भी दी तो भजन गा के भाग गया। भजन को जीवन नहीं बनाना चाहता जीना नहीं चाहता अपने को पढ़ना नहीं चाहता बॉडीज टेकिन फॉर ग्रांटेड आप चलो शास्त्रार्थ करते हैं ये तो बपौती है हमने बनाई है इसीलिए तो हम पोथे पढ़ लेंगे शास्त्रार्थ कर लेंगे और उत्पत्ति के क्षण से का हमें जरा सा भी ज्ञान नहीं है लेकिन उसको किनारे रखो और चलो मानस में क्या कहा फलाने में क्या का ऐसे में क्यों हुआ वैसे में क्यों हुआ ये सब घटा लेंगे और जो आधारभूत सत्य है उसकी तरफ से आंख फेरे रहेंगे क्यों क्योंकि सांसें तो दे ही रहा है ना धड़कने वो दे ही रहा है भोजन भी प्रकट कर ही रहा है पेड़ों पत्तियों में पे फल लगा ही रहा है वो तो बाकी कुश्तियां चलो हम लड़ डाले शास्त्री हो जाएं शास्त्रार्थ कटाए जड़ों की बात मत करना बुरा लग जाएगा आइए अवस्था है हमारी और हम विद्वान हैं विद्वता की बात करते हैं और शर्मिंदा नहीं है कितनी उम्र तुम खा गए इन मूर्खताओं में और अभी भी तुम अपने को जानना नहीं चाहते हो तो कल क्या कुत्ता बिल्ली बन के जानोगे या प्रेतावस्था में पड़ोगे अपने को कब जानोगे ये बुद्धि ये विजडम इस योनि में मिलेगी फिर नहीं मिलती और कहा तुम अच्छा कर रहे हो तो कहा त्रिशिनो यज्ञ यग, स्त्रीधारा यज्ञों की अग्नियों में धारण सृजन और श्रृहार के द्वारा मुझे अग्नियों में चिन्हित करने वाला नौमाने हम सब को मैं मैं कहूं तो इसका मतलब यूनिवर्सल है हम है है ना क्योंकि यहां हम शब्द का ही प्रयोग हुआ है भेद में त्रि त्रिधाराओं के यज्ञ से उन ज्योतियों में अनादिक को यज्ञ करके क्षण क्षण जो चिन्हित करता रहा अंकित करता रहा हा बालू दूर तक फैली हुई है निराकार है निर्गुण है निर्भाव है अचानक एक चितेरा एक कलम से उसमें चित्र बनाने लगता है ये फलानी चीज है ये चीज है ये स्पष्ट होने लगता चिन्हित करता जाता है तो त्री तीन धाराओं की शक्ति के द्वारा निरंतर मुझे रूप देने वाला भवतम प्रकट उत्पन्न करने वाला शून्य से एक रूप लाने वाला हाँ। व वा नादिक भी तो जलकर कर ज्योति ही बन गए थे नहीं तो कोई आम सा दिखता तो कोई अमरूद सा दिखता है कैसे दिखते हरी हरिऊप ना हरी तो कहा त्रिचिन्नो सोचो कि तुम्हें बनाया किसने गोविंद हरी हरिऊप ना हरी तुम्हें रूप किसने दिया हरिम थोड़ी सी आवाज देख लो बेटा त्रिचिन्नो त्रिधारा यज्ञों के द्वारा अध्यायों इस अध्या वो यज्ञ की रश्मियों और ज्योतियों के शून्य से धीरे धीरे ज्योति की किरणों से एक रूप बनाता है कुछ नए नए नक्श है आंखें बनाता है धीरे धीरे उसको रूप देता चला जाता है और शून्य से हम सब चित्र से उभरते चले आते हैं और देखो माया का खेल कि हम सब इसी सत्य को भूल जाते हैं अत्या इस भांति नित्य निरंतर आदि काल से भागतम वो उत्पन्न करता रहता है हमें नवी दशा नित्य नई नूतन सृष्टि के रूप में वो ऐसा भी नहीं करता कि सब एक के डुप्लीकेट सांचे हो जाओ वह हर रूप को नया बनाता है नवे दशा चाहे कितने एक जैसे चेहरे जुड़वा भी हो जाएं तो भी दोनों एक दूसरे की कॉपी नहीं होते उनके हैंडप्रिंट उनका डीएनए सब कुछ बदल जाता है विभू और फिर विशिष्ट विभूतियों से संयुक्त करता है वो हमको और हम नहीं है उसके फलाने गुरु के हैं फलाने पार्टी के हैं फलाने पंथ के हैं फलाने गुट के हैं फलाने जात के हैं अमुक गोत्र के हैं नहीं है तो बस उसी के नहीं है उसी के नहीं गाते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति लेकिन गाने का मतलब है न एको ब्रह्म द्वितीय सर्वत्र आस्ती क्या हमारी कथनी और करनी है क्या हमारी सोच है और फिर भी हम मानते हैं बस हम ही हम जानते हैं तो का विभू एक एक विभूतियों से संयुक्त करता मान देता सम्मान देता बुद्धि देता विवेक देता परिस्थितियां देता संस्कार देता सब कुछ उछावर करता हर धड़कन क्षण सांस देता ऊर्जा देता वो और मैं उसी का नहीं हूं सत्संग भर तो भले हो जाऊं फिर नहीं हूं बाहर निकलते ही नहीं हूं क्या हम सचमुच जागना नहीं चाहते एक बार पूछ तो लें अपने आप से उत रात राति ही अश्विना उत माने उद्धार करता है उठाता है वो हमको राति गूंथ कर साकल्य और सामग्री को अश्विना अग्नियों में और देता वो रूप हमको और हम उसी के नहीं है हम उसी के नहीं हो पाते हैं यु वो रही वह हमें यौवन देता सब कुछ करता और हम उसे धूल धूसरित करते यंत्र यंत्र क्या हमें किसी को याद है कि मेरे आत्मा अंतर यज्ञों के द्वारा मुझे बनाया उबारा विभूतियों से परिपूर्ण किया क्षण क्षण पाला और वो हमको एक यौवन में ले आया और हम उसे घटाते रहे विषय और वासनाओं में उसे फिर धूल धूसरित करते रहे यू अहि वो धरती पर समाता गया यंत्र यंत्र यंत्रवत जितने बरस गए उतनी उम्र गई हिम ये जैसे हिम का एक बर्फ का भारी ग्लेशियर शिला स्वभावता ही घटता जाता है यूं ही तो घटते जाते हैं और किसी को याद नहीं है कि उम्र घट रही है बड़े नहीं मिट रहे हैं बड़ा कोई नहीं होता यार बड़ा पन खोते हैं हम सब हिम ये उस हेम के खंड की भांति जो समय के साथ यंत्रवत गलता रहता है यही मुकद्दर है यही उसकी कृति है यूं ही हम तो बारंबार बार जन्म दर जन्म यही सब करते रहे और फिर भी माना है हम सही हैं विधाता गलत है हमने कभी नहीं माना कि उसने हमें पांच तत्वों से क्षिति जल पावक गगन समीर से बनाया हम उनके ऋणी कभी नहीं हुए हम हुए काम के क्रोध के लोभ के मोह के और मद के हमने माना ये हमारे माई बाप हैं, ये हमारा सब कुछ है यही हमारा जीवन है यही सर्वस्व है इसीलिए तो हम धुल नहीं पाए अरे एंट किस बात के लिए फिरते हो शरीर का एक जीवंत कोश भी तो बनाना ना आता तुम्हें एक सांस एक धड़कन पास नहीं तुम्हारे और हेठते हो तुम भगवान से भी खो देते हो विनम्रता सारी और करते हो पशुवत व्यवहार पिशाचवत पशु भी नहीं करता ऐसा जो आप लोग करते हैं तो कहा यो ही, ही यो ही यो अ और घटता रहा यौवन हमारा धूल धूल में कणों में लौटता रहा सारा यंत्रम यंत्रवत हर दिन हर क्षण प्रतीक्षा जो बीता वो मरता रहा हिमेव उस बर्फ की बात है वास सो वो वास करता है मुझ में वो देता है क्षण मुझको अरे चल ना आज उसी में बस ले तो बे छोड़िए रास्ते सारे आज उठा ले कसम ले ले संकल्प का कि जिसने दी है सांसें उसको अर्पित हैं ये सांसें जिसने दिया है ये क्षण आज अंतिम रूप से नारायण हे गोविंद हे खटखटवासी मैं अर्पित हुआ चरणों में तेरे अब कोई दंभ नहीं रहेगा से हटके जीने का कोई भाव नहीं रहेगा आज से निमित्त जगत निमित्त जगत होगा और स्वजगत की सुधीर लूंगा प्रभु मेरे भीतर तो बैकुंठ है तू है मुझ में समाया है गोकुल और वृंदावन तू तो ही तो है चित्रकूट मेरा हाँ चित्रकूट की कथा अभी कल भी बताई है हम बता दें कि हम रोज साधना के लिए थोड़ी देर का प्रवचन और फिर ध्यान करते हैं ठीक दो तो से तीन यही रखा है और अब मेल मुलाकात का समय घटा के एक से दो तो कर दिया है और दो से तीन हम लोग सत्संग ही करते हैं सत का संग करते हैं मनोरंजन नहीं होता कुछ कड़वा भी होता है हाँ कड़वाहट तो रहती है तो कहा वास सो बसा है वो तूझ बच जाए सो तू बस जा उसमें वाससो अभ्यायम और उसी को अभ्यास में ले उसी का निमित्त हो जा जो तुझे नित्य प्रकट करने वाला है धड़कन देने वाला तेरा ईश्वर है भावतम जिसने तुझे बनाया है तुझे सोच और विचार से वरद किया है भगवतम मनीषि भी आज उसी का मनन कर उसी का चिंतन कर उसी में डूब जा गुरुकुल में ऋषि 11 बरस के बच्चों को वेद पढ़ा रहे यज्ञ कुंड सामने प्रज्वलित है लेकिन मेरा हर छात्र जानता है कि ये ये निमित्त यज्ञ है पढ़ाने के लिए है अभ्यास कराने के लिए है स्वभाव बनाने के लिए है अन्यथा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है आचार्य उसी का प्रतीक है जो बाहर बैठा है मेरा प्राण वायु यज्ञ का उपाचार्य है उसी का प्रतीक उपाचार्य बाहर बैठा है ब्रह्म ज्वालाएं नौ माताएं नौ अग्निया ही यज्ञ की अग्नियां हैं उसी के प्रतीक बाहर पवित्र अग्नि प्रकट करी है मंथन के द्वारा भीतर मेरा संपूर्ण अस्तित्व तो सामिग्री है बाहर जिससे यह अस्तित्व तो बन रहा वो भोजन सामग्री है बाहर क्या होना एक ही बात है और जीव रूप में बाहर भी यजमान हूं और भीतर भी मैं ही यजमान हूं जीवात्मा के रूप में बाहर मुझे श्रद्धा आस्था और समर्पण के साथ नित्य यज्ञ करने हैं नित्य अभ्यास करने हैं नित्य पाठ करने हैं अपने मन को श्री हरि को अर्पित करना है ये राह देनी है और कहीं भी किसी झूठे आडंबर दम्ब में नहीं जाना है और इस प्रकार बाहर के ये जो पांच शत्रु हैं मेरे जो सिंह से दहाड़ते नोचते खाते रहे उम्र मेरी वो है काम क्रोध लोभ मद और आज इनका नाश करना है इनकी भी आहूति देनी है और बाहर से अतिशय निर्मल होकर स्वजगत में प्रवेश पाना है भीतर आना है इससे पहले कि देर बहुत हो जाए और मृत्यु की डायन मुझे उठा ले जाए मुझे आत्मजगत में नित्य जगत में हो जाना है आवागमन से त्राण पाना है मुक्त हो जाना है जो जियेंगे बाहर उन्हें मौत की डाइन ले जाएगी पतित योनियों में भटकेंगे वो बारह ही तेरह ही होगी चांडाल की आग ही उनके तन को लगेगी वही चलाएगी उन्हें और उनकी औलाद बेटा ही उनकी कपाल क्रिया कर उन्हें उस घर से अलग करेगा जिस घर से उन्हें ब्रह्म के साथ जाना था आज वो विस्थापित होकर निकलेंगे बाहर और दसवां पर्यत अपने बेटे की देह में प्रेत पिशाच बनकर वास करेंगे उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेंगे यही उद्धार होगा उनका और दसवें का ब्रह्म भोज भी बेटे की देह में ही ब्राह्मणों के साथ ग्रहण करेंगे और तब प्रायश्चित करते यथा योनि गमन करेंगे और भीतर का रास्ता है मेरा कि मेरा आत्मा श्री राम है योग स्थित मन लक्ष्मण है मेरा भक्ति में रथ भाव भरत है मेरा हा? खाली पात्र मत ढूंढो परिवार है यह तुम्हारा और विशांतताओं को इन सड़ी हुई मनोवृत्तियों को मारने वाला रिपुसूदन शत्रुघन वेद का अमृत ज्ञान श्रुति कीर्ति कीर्ति माने या श्रुति माने वेद, वेद श्रुति कीर्ति है ये मेरा परिवार है ये नित्य परिवार है मैं सदा इनके साथ रहा हूं हर जन्म करोड़ों जन्म मैंने अपने परिवार को विस्थापित किया है और विशांत जगत में स्वजगत खोजता हूं मैं और मानता हूं कि मुझसे बड़ा समझदार नहीं है कोई मेरा दम मेरी अंधता धृतराष्ट्र की और ऊपर से बंधी पट्टी गांधारी की आज मुझे मेरा परिवार भी तो नहीं देखने देती समर्पिता भक्ति जानकी है और मेरा संकल्प मेरी शक्ति हनुमान है इतना बड़ा परिवार है ये तन कौशल्या सुमित्रा और के गई है हाँ साथ में एक दासी है मंथरा भी जो जब जाती है अवध उजाड़ देती है और मुझे भी स्थापित कर देती है अपने को पढ़ पाया होता खाली ताली पीट के भजन गा करके तथा कथित जाने कौन सा पुण्य कमा के ना गया होता अपना क्रिटिकल एनालिसिस किया होता तो बहुत से पागलपन बहुत से मिथ्याभिमान बहुत सी पीड़ाओं से, से मैं आजीवन बच गया होता जिनके लिए बाहर तो मैं चमक रहा हूं और भीतर हम सब शर्मिंदा हैं, सब नो no एक्सेप्शन जाने कितनी भूले हैं जाने जाने अनजाने की कितनी गलतियां हैं हम करते हैं। और अब आए अगले ब्रह्मसूत्र में भी चले यदि वेद आपको स्पष्ट हो गया हो तो क्योंकि हमें तीनों प्रकरण लेने होते हैं कहा क्षत्रिय क्षत्रियत् गति चौंतरत्र चैत्र रथीन लिंग आज ये पिछले ब्रह्मसूत्र के साथ जुड़ा हुआ है और आगे आने वाला भी ब्रह्मसूत्र इससे जुड़ा रहे दुर्भाग्य से भाषिकारों ने इसी में जाते लड़ा डली जबकि कहा क्या था पिछला ब्रह्मसूत्र याद करें कहा था सुगस् से तदनाद श्रवणात् तत्वाथ सूचते ही और हमने आपको तोते की कहानी सुनाई थी पिंजड़े में बंद होता, तो जो बुलाए बाहर से मालिक वो बोले तोता से, लेकिन क्या तोते ने पिंजड़े को स्वीकारा था नहीं एक तपस्वी से पूछा कि सच बता मेरा घर कहां है मुझे तो यही नसीब हुआ है कहा तेरा घर सारा नीला आकाश है अरे तू हवाओं का पंछी है पिंजड़ा तेरा मुकदर नहीं है तो खाना छूटू कैसे उसने इशारा किया कि मरने का नाटक कर तो छूट जाएगा और जब तक विषयों में मरोगे नहीं तुम तो माया के पिंजरे से बचोगे भी नहीं तुम तो लिपटाए बैठे हो स्वामी जी इंपॉर्टेंट काम है ना तुम कैसे छूटोगे कैसे छूटोगे नहीं छूट पाओगे छूटने के लिए छूटने वाली मनोवृत्तियों को तप को साधना को आगे बढ़ाना होता है सत्य बनना पड़ता है और उसने मरने का बहाना किया पिछले रविवार हमने विस्तार से कथा सुनी मालिक ने देखा बुलाया वो बोला नहीं उस वो सुनता भी रहा लेकिन अनादर करता रहा जवाब ही नहीं दिया तो मालिक ने कहा कि ये मर गया पिंजड़ा खोल के तोते को बाहर रख दिया गड्ढा खोदने लगा किसे दफना दू मौका पाके तोता हवाओं में पंख फैला के ऊपर को उठने लगा तो उसने कहा अरे इतना कीमती सोने का पिंजरा छोड़ के जा रहा है बिल्कुल पक्का 24 कैरेट वाला आ? क्या उसने सब कुछ अनु उसको नहीं उसे माना कि मेरा अंतर जगत ही मेरा संपूर्ण वैभव है मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य है सारा द्रव्य है आग्रहणार्थ सूचे ही और वो तीर की तरह आगे बढ़ता चला गया उसी तरह अरे क्यों भटके बैठे हो ये पिंजड़ा ही सब कुछ नहीं है अपने घर को खोजो तुम नीलाकाश के पंछी हो गगन तुम्हारा घर है आगे बढ़ो तो कहा क्षत्रियव यत्र गते उत्तरत्र चैत्र रथे लिंगाज संधि विषित कर दिया यहां का क्षत्रिय को भी अधिकार है फैलाने का अधिकार है यहां कहने का कार्य नहीं है क्षत्रिय धर्म को पढ़ाया था क्या है वेद में गृहस्थ को क्षत्रिय का है गृहम स्थायित है ना क्योंकि ये योद्धा का धर्म है यही वो समय है जबकि काम क्रोध मद लोभ मोह मेरे सामने होते हैं गृहस्थ धर्म मेरे साम, में मैं खड़ा होता हूं और एक योद्धा की तरह इनको पराश कर वेद के अमृत ज्ञान को सार्थक करता हूं तो कहा क्षत्रियत्व गत् चैत्र रथें अब फिर चैतन्य होता हुआ अपने स्देहांतर के स्वजगत में लिंगात, उस आत्म लिंग आत्म उस आत्मलिंग का जिसका कारण है तू जिसके द्वारा है तू फिर उसमें समाधि ये कहना कि घर गर गर्गृहस्थी करते करते ही मर जाएंगे बस बाहर ही रहेंगे तो जाहिर है आप कोई भी हो सकते हैं सनातन धर्मी तो कदापि नहीं क्योंकि सनातन का अर्थ होता है नित्य अजर अमर अविनाशी तो आत्मा के धर्म को तो आपने माना ही नहीं आपने तो विषय सख जगत को माना तो आप सनातन धर्मी हो कैसे सकते हैं आप कोई संकीर्ण संप्रदाय हो सकते हैं किसी पठ की जूठन हो सकते हैं अक्षमा करें आप मनुष्य योनि में रहते हुए मनुष्य भी नहीं हो सकते और आपने उसी को उपलब्धि मान लिया और सांसे भीतर से आती नहीं धड़कने वही देता रहा वही भस्मी को अन्न में लौटाता रहा और क्षण क्षण अन्न को रख के कणों में ऊर्जा जोश में विवेक में लौटाता रहा और तुमने वही जगत को ही सब कुछ मान लिया और इसी को तुम्हारा शास्त्रार्थ हो गया और तुमने कहा कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो आज हम सब की यही तो अवस्था है तो कहा कि निमित्त ग्रस्त धर्म को धारण करता हुआ इससे बाहर हो उत्तरत्र ऊपर को उठता हुआ चैत्र रथिन चैतन्य होकर रथ माने ये शरीर इस शरीर रूपी रथ में लिंगा जो आत्मा है जो यज्ञ है अब उसको धारण कर न कि बाहरी विद्वान बना रहे आज का ये बाहर का जो है ऐसा क्या है सुकेती चर्षणम इसी ऋषि में पिछले उसमें पढ़ के आए हैं कि तूते की तरह रटते रहना भजन गाता रहा कीरे की चर्चना वो एक ही बात है शुभ कीरे की होता है कि तोते की तरह रटते रहना कबूतर की तरह रटते रहना जब कबूतर के पास को के लिए बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बोला मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा तो बिल्ली को भी नहीं दिखेगा तो मुझे खाएगी कैसे शायद तुमने भी यही कर रखा है इसलिए तो तुम्हें ध्यान नहीं कि वो मौत के डाइन पीछे पड़ी है एक्सीडेंट बन के आए रोग बन के आए छटका बन के आए किसके पास अगले दिन की एक गारंटी भी है एक व्यक्ति ने तोता पाला और सब ने कहा कि तोते को खुले में रखता है बिल्ली खा जाएगी बोला मैं इसे सिखा दूंगा बिल्ली से बचना तो उसने तोते को पढ़ाना शुरू किया बिल्ली आए तो उड़ जाना बिल्ली आए तो उड़ जाना तोता भी गर्दन लंबी कर कर के गाने लगा बिल्ली आए तो उड़ जाना भजन रट गया उसके लिए और बिल्ली आई और तोता गाता रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना और बिल्ली कैसी होती है कैसे मारती है कैसे खाती है वो तो उसने जानना नहीं चाह जा। वो खाली भजन गाता रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना वो गाता ही रहा और बिल्ली खा गई उसको गाओगे उसे जानोगे उसे जीवन का हर स, अंग संग बनाओगे उसे रोम रोम उतारोगे भक्ति रस आसान नहीं होता है कृष्ण की कथा में और आप सब उनके ऋणी हैं जिनके कारण हमने रहस्य लीलाएं भी थी ये श्री कृष्ण की ही इच्छा थी कि अतीत के इतिहास को गुरुकुल में छात्रों को उनके संपूर्ण स्वरूप को वेद को उनके अंतर को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके पढ़ाया जाए और वेद व्यास आदि सभी ऋषियों ने फिर दोबारा से गुरुकुल को समृद्ध किया था एक महाविनाश के उपरांत लेकिन कहां जानते थे वो वे भगवान वेद व्यास भी हमारे शीघ्र ही उनको भी जाना होगा और वे आए थे वहां देविका के तट पर बलराम मेले थे उनको वासुदेव जा चुके थे बहुत रोए थे और उन्होंने कहा था कृष्ण तुम चले गए हो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा हे महानायक मैं तुम्हें भी घट घटवासी कथाओं का घटघटवासी नायक बना दू तुम्हें कोई कभी भूल नहीं पाएगा गोविंद क्योंकि तुम जीवन पर्यंत हर गरीब निरी और सताए हुए के प्राण थे तुमने समाज को असुर मनोवृत्तियों से और असुरों के कर से मुक्त कर एक धर्म पूर्वक जीने की राह दिखाई तुमने फिर से गुरुकुल शिक्षा को सुव्यवस्थित किया तुम ही थे जो दिग्भ्रमित होती संस्कृति को एक बार फिर एक भीषण महाविनाश के बाद उतार पाए वासुदेव मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा धरती सदा पुकारेगी तुम्हें हर आंख तेरे लिए नम होगी और तू घटघट घटघटवासी होगा और वहीं से गुरुकुल में वेद पढ़ाने के लिए इस चरित्र को भी हमने गुरुकुल शिक्षा में उतारा और इतने मनोरम ढंग से उतारा कि आप इस कथा में अपने को पढ़ें जहां आत्मा ही घटघटवासी श्री कृष्ण है वसुदेव अग्नि का देवता यज्ञ है आत्मा है और देवकी ब्रह्मज्वाला है शरीर वो जेल है जहां मोहाद मिथ्याभिमानी मनकंस का राज है आज भी प्रत्येक शिशु कृष्ण सा उत्पन्न होता है वसुदेव और देवकी ही बनाते हैं और जब वो पैदा होता है तो आप सब नंद और यशोदा बनके पालते हैं उंगली आपने बनाई नहीं बेटा आपने बनाया कब और इस प्रकार हमने भगवान वासुदेव की कथा में देखा कि वेदव्यास सबसे पहले अपनी कथाओं में असुरों की लीला और असुरों का वध करा रहे हैं क्यों कि जिसके काम क्रोध मद लोभ मोह नहीं गए वो तो भक्ति का रस क्या पिएगा बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो इंद्रियों को ही जी रहे हैं अगर भगवान मिल गया तो उनके साथ भी क्या करोगे वे विचार और क्या कर सकते हो तुम तो? लोभ करोगे हीरे मोती दे दे, शायद मुकुट भी उतार लोगों तो इसलिए जब तक असुर ना मरे और तुम इंद्रियां तीत ना बनो इंद्रियों से अतीत हो जाओ तो तुम भक्ति रस पाओ ये वो अमर रहा है जब तपस्वी किसी चीज को देखता है बहुत सुंदर मनोरम है तो सहज ही उसका ध्यान प्रभु की तरफ जाता है दाता आपने कितनी मनोरम कृति बनाई है विषयी जब उस वस्तु को देखता है तो उसके मन में व्यविचार जाता है उसकी इंद्रियों में चेष्टा आ जाती है क्योंकि मन जिसके साथ रहता है रस वहीं से आता है तुम भक्ति रस कैसे पाओ और संप्रदायों ने तुम्हारी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाया अब आप राधा गोविंद बने हो गोप गोपी बने हो और फिर बत्तियां भी बुझा देती है क्या क्या लीला करती अब ये ब्रह्म घटगढ़वासी है तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी समाज बना लेते। सब जाए इंद्रिया इंद्रियों में भोगती हैं तुम भक्त बने रहो हाँ। यह आपनेक कल चला दी आप भूल गए कि आप ही की जगह जब एक बीत राग सन्यासी ने एक वेश्या को भी देखा था तो कहा था मां तुम कितनी सुंदर कितना चतुर कलाकार है प्रभु मेरा कैसी सुंदर वस्तुएं करता है मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और वो चला गया था वो लिपटा नहीं था तुम हर जगह निपटे हुए थे कहने स्वामी जी जैसे विषय रस ले रहे हैं क्या भक्ति रस भी ले सकते हैं हमने कहा एक साइकी में चले जाओगे मेंटल डिसऑर्डर में बस उसी को भक्ति रस मान लो तुम क्या जानो कि वो रस होता है क्या कि जब होता नहीं कोई पास मेरे तो मेरा गोविंद होता है बस वही और वो स्व जगत में होता है इंद्रियां तो बहिर्मुखी रह जाती है उनका प्रवेश ही नहीं है अंतर जगत में मेरा उसके साथ अद्वैत होता है और इंद्रियां सारी बाहर की शिलासी हो जाती हैं, पत्थर पर जाती अब फिर मेरे भीतर जगता है रात में एक सुंदर सुनहरी ज्योतियों कांतियों का दृश्य अब फिर खिलते हैं मन के उपवन और उस अनहद खामोशी में उसके महारास का वो अमृत सुख होता है जहाँ यमुना भी एक चांदी के थाल पर रह जाती है और चांद भी एक छोटी सी थाली से चमकता है सोने की और फिर उसकी अनहद बांस भी है मैं कैसे बताऊं कि वो सुख होता क्या है वो भक्ति रस का सुख है और गांव की गंवार गोपियां राधा से पढ़ती हैं राधे कांख में लिए गोविंद को घूम रही हैं पिछले रविवार की कथा से कि बिकाऊ है चोर मेरा अरे खरीदेगा कोई हर कोई दाम लगा ला दो गाय ले ली बालकन या खुली है प्रतीकों के माध्यम से अंतर में प्रवेश करना और उनको एक नित्य स्वरूप में पा लेना यह दुर्लभ भक्ति है अद्भुत भक्ति है और देव दुर्लभ रूप को विषांत जगत में इंद्रियों से ग्रहण करना यह महापैशाचिक विषांत मनोवृत्ति है काश हम समझ पाए लेकिन हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जहां सबसे सस्ता आदमी का चरित्र है सब कुछ दिखा हुआ है ऐसे ही मठ और मठाधीश भी हैं गुरुजन भी हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और और शायद हमारा भी बहुत बड़ा समाज उनसे यही चाहता है कि मन के खेल भी हो जाएं और धर्म की चादर भी पड़ जाए अब भूल जाते हैं कि इसका अंत तो कोड़ ही होगा ये जन्म नहीं करोड़ जन्म बर्बाद हो जाएंगे हमारे सारे पुण्यों का नाश होगा भक्ति मेरे भीतर ही जन्मती है वही अंकुरित होती है वही बड़ी होती है और उसे बड़ा होते हुए उसे सुखद होते हुए मैं तभी तो देख पाऊं जब मैं भी अंतर में बैठा हूं स्व में रहू मैं न कि विषयांत जगत में सब दाम लगा रहे हैं नंद ने कहा महल ले ले सारी गऊ ले ले, मेरे लला को दे दे काना ये तो चोर है मेरा माखन चुराया इसने तो सब घेर लेते हैं गांव का एक सुंदर मनोरंजन चल रहा है खेल खेल की बात कन्हैया है छोटे से साढ़े तीन बरस के राधा है साढ़े इक्कीस बाईस बरस की का उठाए ना मैं ना देती किसी सब कुछ कह रहे हैं ये भी ले ले ये भी ले ले बोला मोर पंख आ गया खरीद लिया तुमने लल्ला तो बाकी है और बोलो तो मोतियों की भी खरीद ली तुमने महल दिया है तो बांसुरी ले ली तुमने लेकिन लल्ला अभी नहीं बिक है तो कहा कैसे बिकेगा ये तो ही बता राधे गोविंद दिखेंगे कैसे तो श्री राधे कहती हैं, आज इसे वही खरीद पाएगा जो अपना सर्वस्व इस पर निछावर कर देगा अपने साथ ही इससे कम मोल पर लल्ला देखा वो नहीं है मेरा घर मेरी बीबी मेरा परिवार बोले नहीं सब चढ़ेगा आप इसमें तभी पाओगे भक्ति नहीं तो अपने को धोखा दे दे रहोगे कहीं कोई भक्ति तुम्हारे लिए फिर नहीं है खाली स्वांग भरोगे हम तो भक्ति मार्गी है हमने कहा क्या, क्या भक्ति मार मार्गी गाली भी बगते हैं क्या भक्ति मार मार्गी भेदभाव भी करते हैं मेरा तेरा भी करते हैं तो फिर भक्त और ढोंगी का भेद तुम्हें बता दे मुझको ये दुर्लभ भक्ति है कि गोविंद वाहे जगत नाट्यशाला है या निमित्त धर्म है निमित्त ग्रस्त हैं पति हैं पत्नी है, है पुत्र हैं उसे राम की सौगंध बनाकर धर्म पूर्वक जिएंगे गंगे ये तो ड्यूटी जगत है नौकरी है तेरे निमित्त हैं तेरा संसार है लेकिन अंतर जगत में हम सदा तेरे में डूबे रहेंगे तुझे में समाये रहेंगे बाहर भी आएंगे तो तेरे ही निमित्त है अब उसको फांसी जिसने चढ़ाई उस बलात्कारी को क्या आप उसको अपराधी कहोगे नहीं वो तो निमित्त है अगर फैसला गलत हुआ है तो जल अपरा फांसी देने वाला तो नहीं तो हम हाँ निमित हैं पुण्य और पाप के लेपन से भी परे हैं इसे यूं कहा था यह नहीं कि इंद्रियां इंद्रियों में बरसती हैं तो इंद्रियां भोगती रहें तुम लेपन से दूर रहो क्या बात है मतलब सत्य का भी मजाक उड़ाती हूं ना सूक्ष्मता से, से समझो कहा जो संपूर्ण भाव से इस पर ने उछावर हो गया अब वो विषय भाव रखेगा कहां पे कोई पॉकेट है आप उसके पास और कहा वही इसको खरीद पाएगा और तब श्री राधे बताते हैं उनको कि जो अनंत परमेश्वर है वो निर्गुण है निराकार है सगुण है अथवा साकार है ये विद्वानों के गैस्ट्रिक डिसऑर्डर से गैस चढ़ जाती है इनके प्रभु कलाकार है बनाता है सचराचर को और कलाकार का रूप उसकी कृति में ही पाया जाता है बोलो समझ में आई बात नहीं उसकी कृति को देख के कहते हैं ये अनुपम कलाकार है उसकी दाढ़ी मुझ के कहते हैं हा? या उसके पिछके गाल देख के कहते हैं हरे साहब इस जैसा तो कोई नहीं हुआ तो आर्टिस्ट इज नोन बाई हिज आर्ट तो उसके रूप की करो तुम क्या बात नहीं थी नहीं थी, थी, थी, थी, थी संदीन छे हरे सारे रूप उसी के आज तुम इस बाल कन्हैया को अपना परमेश्वर मान लो और ये मोहक छवि पर आज अपने को अर्पित कर दो भक्ति भी ये तो नहीं पूछता कि किस पत्थर का है ये भगवान उतने उछावर होता है हा आसक्त व्यक्ति आएगा किस चट्टान का है कौन सा मार्बल है वो वही पूछे तुम क्या जानो नौछावर होता है क्या और तुम क्या जानो कि नौछावर होने का सुख है क्या जो फोड़े की खुजलाहट को ही आनंद मानते फिरे इंद्रियों को फोड़े हो जाते हैं फिर जब सूखने लगते हैं तो खुजली होती है तो बच्चे जब खुजलाते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है तुम तो उसी को सुख जानते हो या कुत्ता मुंह में हड्डी भर लेता है चबाने लगता है तो जबड़ा उसका अपना फटता है और उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है उसके जबड़े से तो समझता हड्डी में बहुत रस है आ रहा है तुम यही सुख जानते हो तो तुम भक्ति रस क्या जानोगे कैसे पाओगे उसे ये तो एक कॉशियसनेस है एक ऐसी चैतन्य धारा है जिसमें सारा वाही जगत अचेतन हो जाता है इंद्रियां अचेतन हो जाती हैं और फिर रस बरसता है ये वो रस है अभी तो तुम दूसरों को रिझाने में लगे हो अभी तो रूप अपना सज सजाने में लगे हो तो उसके रूप पे कैसे रिझ पाओगे तो राधे कहती हैं क्या हर रूप उसी का है हर रंग उसी का है चलो आज इस बाल छवि में हम सब ने उछावर हो जाएं और ये हमारा परम ब्रह्म श्री कृष्ण हो जाए और सुनो अब इसी के निमित्त हो कि चीना है तुमने कहा अगर आ जाएगा ना स्वामी जी हम उसको खिलाएंगे झूला झुलाएंगे थोड़ा डांट भी लेंगे ना उसके नहीं होंगे उसको अपना बनाएंगे तुम भक्ति नहीं विषया शक्ति ही तुम्हारा मुकद्दर है किसी को अपना बनाने में कोई सुख नहीं है जो मजा उसका हो जाने में है उसका रसी और है इसीलिए तो कहते हैं जे ही विधि राखे राम हा? ये तो नहीं कहते हो जे ही विधि राखू तुझको राम कहते हो क्या जो इसको और धो डालो मन की महल और कलुष को मारो सारी असुर मनोवृत्तियों को तो कहा हम इसको अर्पित होते हैं चलो तुम्हें हम भक्ति रस का अनुपान कराएंगे गवार गोपियां और श्री राधा ने उन्हें पढ़ाया है सबके मन आंगन में वो बाल छवि कन्हैया बनके उतर आया है और रस ही रस बरसने लगा है दही मथ रही है गोविंद के लिए झाड़ू लगा रही है लल्ला कन्हैया के लिए कहा मन से रूप न जाए और हर सेवा उसको अर्पित हो जाए अभ्यास करो बढ़ती जाओ हमने कहा हम अभ्यास तो उल्टे करेंगे खाली भजन गाने बोले तो तुम कभी न सुधर पाओगे अब गोपियों में नंद में और यशोदा में सारे वृंदावन में एक अद्भुत कृष्ण रस उधर आया है राधा नंद की गुरु हैं यशोदा की गुरु हैं रोहिणी की गुरु हैं कन्ह यह सब क्या ग्यारा थे इसी विषयांधता में मत देखो आप हो जाएगा अमृत रस पर रस रहा है गोपिया है कि दही बिलो रही है ठीक से नहीं आ रहा तो भाग के जा रही है लल्ला के दर्शन करने में अब फिर जो उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया है तो चेहरे पर ज्योतियां हैं चीथड़ों में जीती हैं, कंस सारा मक्खन बटोर ले जाते हैं कंस के असर टैक्स के रूप में और जो नहीं दे पाते उनकी गाय उठा ले जाते हैं उनके घरों को आग ये इनकम टैक्स सेल्स टैक्स भी कंस का ही है दान सनातन धर्म का है जिसे दे के तुम प्रसन्न होते हो और उसे चुरा के प्रसन्न होते हो हाँ, कंस के साथ किसी का मन नहीं बैठता है आज भी नहीं बैठता इतने भटकाव के बाद भी कंस अच्छा नहीं लगता किसी को यहां तक कि इनकम टैक्स वाला भी इनकम टैक्स बचा के बड़ा खुश होता है कैसे करूं कैसे तोड़ू इनकम को बांटू कैसे के टैक्स बचाए और दान देके आप सब प्रसन्न होते हैं लेकिन कंस के असुर हमें नहीं छोड़ते हैं स्वामी जी भले पैर की धूल को माथे से लगाएं लाओ इनकी आड़ में हम तो चंदे बटोर लाए तो सारे शहर में फिर चंदेबाजी शुरू हो जाए हमसे कोई लेना देना नहीं असुर मनोवृत्ति कहा तक नहीं जाती अरे सबके मन में गोविंद जाग जाए मेरी तो हर सांस सुहानी हो जाए सबके चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट देख लो जीवन धन्य हो गया गोविंद के चरणों में एक छोटी सी सेवा इस अकिंचन की भी हो गई क्या आप दंभ छोड़ दें काम क्रोध लोभ मोह मदम्सर